वेंचकत्व पूर्व दोष अनुसंधे वेंचकत्व और कहोगी भाई काल और दिशा व्यंजक जो तो पर अभिव्यंजक मान लो सूर्य को आपने कहा ना सूर्य के रश्मियों का संयुक्त सही, तो संयोग को लेकर के ही ज्येष्ठ कनिष्ठ भूयस्त और अल्पस्त को ग्रहण किया जाएगा यदि ऐसा है फिर सूर्य को ही अभिव्यंजक मान क्या जरूर दिन गुणों को माने की परत और पर ऐसा नहीं सकता जब इंद्रिय ग्रहण दोष दे चुके हैं पूर्व दोषो अनुसंधि इंद्रिय संबंध की बिना किसी भी चीज का व्यंजक आप कही नहीं सकेंगे इंद्रिय संबंध के बारे में तो पता चलना कि जो विषय में ग्रहण कर रहा हूँ इसका अभिव्यंजक कौन हुआ बिना इंद्रिय संबंध का विषय होए ही आप स्वतः ही अभिव्यंजक आधार पर ग्रहण नहीं कर सकेंगे इसलिए अभिव्यंजक तो पक्ष में दोष आया करता है कि जो उसमें है अभिव्यंजक में उसकी सिद्धि कैसे करोगे आप हुँ? या बुक चीज का अमुक अभिव्यंजक है निर्णय कैसे हुआ आपने देख करके निर्णय लिया अत इंद्रिय संबंध के बिना हुआ नहीं निर्णय अत अभिव्यंज सीधा इंद्रिय संबंध से कला क्या ग्रहण हुआ वस्तु ज्येष्ट कनिष्ठता और, और अभिव्यंजक सूर्य का परिपन मात्र से ही केवल की सिद्धि भी हो नहीं, पर तो पर तो नहीं हो सकती जैसे वहां पर कहा था में दूसरी पंक्तिक तो संख्या और एक पृथक के लिए उसने कहा था व्यंजक मात्र से काम चल जाएगा तो नहीं, नहीं समान इंद्र ग्राह्य असमान भाव बिना इंद्रिय संबंध का निर्णय नहीं होता ये पहले ही कह चुके हैं उसको नहीं नहीं कहा गया पूर्व दोषो अनुसंधे अपेक्षापत्ति से उत्पन्न पदार्थ अपेक्षा बुद्धि के नाश से नष्ट हो जाता है ये दिखाने के लिए प्रकारांतर से परेशमान को बनाया जा रहा है विवाद अध्यास तो विवाद कौन है मन और कैसा है अदृष्ट बुद्धिज गुणयोर आश्रय है जो दृष्ट नहीं है किंतु अपेक्षा बुद्धि से जन्य है ऐसे दो गुण परत और अपरत्व आश्रय विज्ञान असमय कारण आधार पात क्योंकि कारस विशेष ज्ञान के असमय कारण का आधार होने से आधार कौन है मन मन में असमय कारण का आधार था असमय कारण क्या है आत्मन तो संयोग ही ज्ञान के प्रति असमय कारण है उसका आधार कौन होता है आत्मा तो और मन दोनों अत पक्ष मन में भी चला गया आत्म दृष्टान्त में हितु को घटाने के दृष्टिकोण से जान बुझके दृष्टान्त क्या दे रहे हैं आत्म आत्मा, आत्मा क्या है ज्ञान क्या आत्मसंयोग का आधार है इसका आधार तो भी रहेगा और विशेष गुणों का आश्रय है कि आत्मा में कैसे घटाओगे जीवात्मा में कि अध्युष्ट बुद्धिजन्य इच्छा प्रयत्न वर्ग है ज्ञानोत्तर का में पद है ना यदि ज्ञान ना हो किसी विषय का तो इच्छा कैसे होगी ज्ञान जन्य क्या हो जाएगा इच्छा और उसका उस उस गुण का आश्रय कौन है वो कैसे है दुष्ट एक, एक नहीं हो अद्विष्ट है और बुद्धि से जन्य ज्ञानोत्तर काल में उत्पन्न होने वाला है इच्छा प्रयत्न आदि अतएव अद्विष्ट होता हुआ बुद्धि जन्य ज्ञान इच्छा ज्ञान से जन्य इच्छा प्रयत्न आदि का आधार कौन हो जाए का आधार कौन है आत्मा इसलिए दृष्टांत में जो है दोनों आगे साध्य भी आ गया और हेतु भी आ गया इसलिए पक्ष में भी साध्य हेतु विद्यमान है ही पक्ष में है ना क्योंकि विज्ञान का समय कारण हो गया आत्मा संयोग उसका आधार मन है इस तरह पक्ष में विचार आ गया और हेतु में साधु में कैसे बताओ अद्विष्ट बुद्धिजन्य गुण कौन हो गया परत परत क्या पेशा बुद्धि अमुक का अमुख के दृष्टिकोण अमुक क्या है ज्येष्ठ है यह समूह कनिष्ठ है इस प्रकार अगर दो को लेकर अपेक्षा हुई है ना अपेक्षा बुद्धिजन है साध्य को घटाएंगे जब तो बुद्धिचुप गुणयो अर्थ क्या लेना परतपरत जब पक्ष में घटाओगे साध्य को जब पक्ष में घटाएंगे तो गुण से परतपरत को लेना और उसी साध्य को जब में घटाओगे इच्छा प्रयत्न को ले लेना आत्मत ठीक और इसके बाद की जो पंक्ति है ना ये आप प्रासंगिक बिल्कुल गड़बड़ कहां से कहीं से इधर उधर का टुकड़ा कहां से आ गया इधर काट देना कोई लेन देन नहीं है अश्रोत्राणाम अभिशेष गुणवत्ता ऐसा है ना गलत पंक्ति ही नहीं होनी चाहिए लक्षण बनाएंगे परत्व का लक्षण और अपरत्व का लक्षण परत्व का लक्षण बना रहे कार्य द्रव्य स्वय कारणे आगे जो भी उसको काट दो कारण सप्तम होनी चाहिए कृत अध गुण है ना गुणत्ती कार्य द्रवी के द्वारा अपने संवाय कारण में उत्पन्न जो अध गुणों से जो गुणवाति हो जाएगा परतत्व उसकी जो आधार हो जाएगा परत्व परत्व का लक्षण अर्थात कार्यद्रव्य के द्वारा अपने संवाय कारण में उत्पादित जो अदिष्ट गुण है उस गुण में रहने वाली जो गुणत्व की व्याप्त जाति पर उस पर जाति का आश्र का नाम परत है इसी प्रकार उल्टा ले लो संवाय कारण के द्वारा अपने कार्य में क्रियमाणा अध्य अपने कार्य में क्रियमाण जो अध्युष्ट गुण के द्वारा गुणत्व अवान्त व्यापी जाति जो अनुभव होगा तारस जाति वाले का नाम अपरत्व जाति कौन है अपरतत्व, अपर तत्व तत्वान जाएगा अपरत्व कहते हैं कि भाई का नाश कैसे होता है इस गुण का नाश कैसे होगा विनाशा कारण के विनाश से परत का नाश हो जाता है कारण क्या क्या है परत की उत्पत्ति का और अपेक्षा तो कारण हो गया और संयोग तब तक देश काल का संयोग बताए ना अभी सूर्य का संयोग या दिशा का संयोग देशी परत परत में, का संयोग आ जाएगा अभी परत काल, परत तो परत तो काल और देश का संयोग वो भी तो कारण है वो नष्ट हो जाए तो भी काम खत्म हो जाएगा बुद्धि नष्ट हो जाए जो ज्ञान पैदा हुई थी अपेक्षा बुद्धि जिससे जन्मी है अपेक्षा बुद्धि हट गया तो परकाप्रत में हट गया संयोग हट गया तो पर हट परत गया और नियम सामान्य है कोई भी गुण जब उसका आधार असली कौन है समय कारण द्रव्य तो द्रव्य नष्ट हो जाए तो प्रतर परत रहेगा ये तीन चीज अपेक्षा बुद्धि तत्व आदित्य कालिका है तो आदित्य और देशिक हो तो दिशा का संयोग वह मूर्त द्रव्यों का ना अधिक सभी मूर्त द्रव्य संयोगों का नाम परत्वे, देशिक परत्वे क्या होता है अधिक मूर्त द्रव्य संयोग और देश का न्यून मूर्त द्रव्य संयोग इसलिए क्या करते हैं रोड़ों पे अब किसे पता से कितना दूरी है वो पत्थर गाड़ देते हैं एक मिल दो मिल तीन मिल चार मिल वो पत्थरों के संग हो रहा कि नहीं हो रहा है जितनी पार कर जाओगे उतना पार्थर से पार हो गया आपका रेलवे लाइन में क्या करते हैं जब जब खम्बा होते हैं उसने खम्बे के ऊपर नंबर लिखा रहता है जब पता कितने खंबे हैं और एक कम्बा इसमें दूसरा कम्बर दस कम्बर दूरी पक्का है निश्चित है उस हिसाब से नंबर लगा रखते हैं पता लग जाता कितना किलोमीटर पार हो गया ट्रेन। हर जगह इस तरह की व्यवस्था कुछ न कुछ बनाया हुआ है और जहाँ नदी वगैरह खंभा है गाड़े के तो पुल में है ना जो पुल बना रहे है उसी के ऊपर पट्टी पे से लिखा हुआ रहता है उसी में लिखा रहता है वाइट पेंड करके काले अच्छे से लिख देते हैं अब उसको तो देख सकते हैं मुख नंबर पारवा मुख नंबर पारवा कितना लंबा फूल है वो भी आप जान सकते हैं। कौन हो तरफ बुद्धि लगाता है इसे सही कारण है इसलिए क्या क्या नाश हो गया अपेक्षा शब्दी का नाश से दूसरा देश या कार के संयोग के नाश से और द्रवि का नाश से भी प्रत नष्ट हो जाता है अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण ज्ञान का प्रकरण बुद्धि है निरूपणाम बुद्धि का मतलब यहाँ ज्ञान गुण का नाम है बुद्धि ज्ञान न्याय को वैश्विक लोग ज्ञान को बुद्धि भी कहते हैं ज्ञान भी कहते हैं अनेकों नाम से पुकारते हैं प्रमा भी कहते हैं शैव प्रमाच्यतेमा तुच्च कैसे काम प्रमा भी कहेंगे ज्ञान भी कहेंगे बुद्धि भी कहेंगे एक ही चीज का नाम है प्रत्यय भी कहेंगे ज्ञान को प्रत्यय भी कहा गया जब ज्ञान होता है जो क्या प्रमाण है ज्ञान होता है इसे कोई प्रमाण की जरूरत है hmm. कहते बुद्ध हो प्रमाण न वक्तव्य ज्ञान के विषय में प्रमाण की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सबके पास कुछ न कुछ ज्ञान है अपने ज्ञान को दूसरे को बताने के लिए तो शब्द का प्रयोग होता है नहीं तो शब्द प्रयोग कैसे कोई कर सकता है जिस चीज के बारे में आप जानते रहें पूछा जाए आप शब्द प्रयोग कर सकते हो कुछ बोल ही नहीं सकेंगे आप जिसके जानते हैं उसके धर्म बोलने लग जाओगे हाँ शुरू ही नहीं चलता नहीं जानते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत सिद्धता सब दर्शनकारों के सिद्धांत में बात स्वीकृत है ज्ञान तो होता ही है लेकिन वो तो ज्ञान स्व प्रकाश है कि जड़ है की गुण है कि आत्मा का स्वरूप है कि क्या है आपस में आप विवाद है वह क्षणिक है कि नित्य है है, है नहीं, कोई विवाद ही नहीं है, कि तो एक है ज्ञान है तब अन्य क्योंकि ज्ञान को तो स्वीकार नहीं करोगे स्वचन विरोध आज प्रसंजनी अपना वचन का विरोध हो जाएगा जिस विषय ज्ञान नहीं था तो मैं सदप्रयोग किया कैसे आप जो बोल रहे हो बोल रहे हो आपके पास जो ज्ञान है उसके आधार पर बोल रहे हो। विलक्षणता यह है, संसार में, जितना ज्ञान है आदमी के पास उतना पूरा कभी बोल खत्म नहीं कर सकता, कभी खत्म होने वाला भले क्योंकि ऐसा है कि इतनी ज्ञान छोटा बच्चा उसका अपना अनुभव जो खेला कूदा जो भी है इतना रहता है वो लेकिन वर्णन कर सके को बात क्योंकि जितना ज्ञान है उतने ज्ञान को आप शब्दों में व्यभिव्यक्त कर ही नहीं सकते बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं आप अनुभव किए लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकते वर्णन ही नहीं, नहीं कर सकते उसका इसीलिए हमेशा ज्ञान अधिक होता है लेकिन शब्द व्यक्ति उसका अल्प अल्पमात्र नहीं हो पाता इसलिए एक जगह पर आचार शंकर भी लिखते हैं जो कोई व्यक्ति पुस्तक लिखता है ये समझना चाहिए उस पुस्तक के सौगुणा उसके पास ज्ञान है तभी तो अभी लिख पाए तक दस जगह से इकट्ठा करेगा दस पुस्तक पढ़ेगा नहीं तो कहाँ से लिख देगा दस बीस पुस्तक पढ़ना पड़ता है दिमाग में सारी रखनी पड़ेगी और वहाँ पर विचार करना पड़ेगा किस कम से क्या चीज़ हमें रखना है उल्टा से क्रम से रखने से थोड़े चलेगा उत्तरोत्तर जो सिद्ध होनी है उसके हिसाब से पूर्व पूर्व कथन करना है ऐसे नहीं कि आगे पीछे करोगे तो क्या होगा यहाँ कैसी दिमाग वहाँ कैसे दिख उल्टा से ग्रंथ में कुछ पकड़ भी नहीं आई क्या बोल रहा है ग्रंथ में किसी भी ग्रंथ पे कोई पदार्थ वर्णन करेंगे उसकी क्रम होता है और क्रम को दिमाग में बिठाना पड़ता है और क्रम बिठाने के लिए पहले उस विषय तत्वों ग्रंथ उसको पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के उसके ग्रंथ बना पड़ेगा और उस ग्रंथ में जो जो पढ़ा सब लिख देगा क्या फिर सबको इकट्ठे मिला के छापने वाली बात हो ही लिखा उसने भैया नहीं तो चोरी हो गया इस ग्रंथ का चोरी उस ग्रंथ का, का सारे ग्रंथ चोरी करके नया ग्रंथ बना दिया कुछ तो अपना से जोड़ा नहीं बल्कि सब पढ़ करके दिमाग में ज्ञान बिठा कर तब लिखना है उद्धरण कह रहे भले देख लिया परसों तो श्लोक लेना गीता गीता लेना है इधर के ले देख ले श्लोक लिख दिया उतरा चोरी तो चलता है <laughs> वो चोरी तो है अपने से तो उपज तो है नहीं कोई श्लोक आपके अपने कोई उपज किया है क्या श्लोकों को तो श्लोक इधर उधर कहते तो दे रहे हो श्लोकों को उद्धरण करने में भी एक कला है किस लोग को कहाँ उदाहरण करना है किस प्रसंग में उद्धरण करना है कैसे करना है? ये तो कीर्तन कारों के बड़ा चलता है ना क्या उदाहरण दे रहा है क्या दृष्टान दे रहा है नाम इसमें कमाते हैं लोग पैसा कमाते जो कितना बढ़िया बोलता है सभा को देखते हुए प्रसंग को देखते हुए किस उपलक्ष्य में गया है कौन वहाँ नेता लोग बैठे हैं कौन नहीं बैठे सब देख हिसाब किताब से बोलना पड़ता है वही कलाकारिता है और कथाकार कीर्तन कारगे कलाकार तो ये है ही कला है ये नहीं है तो देखकर वो जाके पक पक करेगा आएगा कुछ नहीं उसका नाम नहीं चलने वाला वो बेफेल हो जाएगा जल्दी शुरू शुरू नाम लाओ बनारस से आ रहे आचार्य है कि नहीं हिमालय से आए तो कुछ दिन चल जाता है दुकानदारी पा भी दुकानदारी नहीं चलती क्योंकि उसका ज्ञान लोग देख लेते हैं कुछ नहीं बकवास है इसको जो है कोई परिस्थिति का प्रसंग का किसी के बारे में होश ही नहीं है कहा क्या बोलना है कुछ प्री रिकॉर्डेड कैसेट दिमाग में और बोल देते, देते हैं बड़ोबर बहुत तो ऐसे हैं इधर सुन सुन के दिमाग रिकॉर्डेड है वही बोल बोल देते ये विशेषता होती है प्रसंगों सबको देख करके आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे उसके वाई, वाई होती तो इसलिए कहते यहाँ पर भी के बारे में सिर्फ कोई संशय ही करता नहीं है सबको मालूम है वो जो बोल रहा है वो जो बोलता है उसके बोलने का पीछे उसके अंदर में ज्ञान जरूर है चाहे मूढ़ हो मूर्ख हो अज्ञानी हो अनपढ़ हो कोई भी हो कुछ भी शब्द प्रयोग कर रहा है उस शब्द का अर्थक ज्ञान तो उसके अंदर पहले से विद्यमान है ही इसे कोई संशय नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं मानेगा तो उसका कथन करना वो व्यागत दोष मैं जो जान रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ उसे मैं नहीं जानता हूँ ऐसे भी कोई कहेगा तो उसे महामूर्ख और क्या हो जो बोल रहे हो जो से तुम जानते नहीं तुम क्या बोल रहे हो ऐसा तो नहीं करता है ना पागल नहीं बोलता तीसरे कहते हैं यदि इस बात को स्वीकार नहीं करता ज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है तो अवस्वचन विरोध आदि दोष उसके ऊपर प्रकट हो जाएगा आज इसलिए कह दिया मैं उसके आधार पर बोल दिया कह दिया ना उसने कहा तीसरे मैंने कह दिया तो अनुनाशर दोष हो गया उससे पूछो वो तो मैं भी कुछ नहीं जानता तो फिर क्या होगा अन्यशर दोष हो जाएगा इसे क्रम से चलता है आत्माश्रय पहले वो तो व्याघात आत्माश्रय दोष अन्यश्रय दोष है कि नहीं, चक्रक दोष अनावस्था दोष क्रम चलता है। इसलिए आज सारे दोष आ जा जा जाएगा उस व्यक्ति के ऊपर जो ज्ञान का खंडन कर देता है और ज्ञान की सिद्धि के लिए अनुमान क्या करेंगे ज्ञान जाति को लेकर अनुमान ज्ञान की जाति है ज्ञान का जाति जैसे लोग व्यवहार में गौ में गुप्त जाति व्यवहार गुप्त शब्द व्यवहार हो जाता है सिर्फ ज्ञानोत्व जाति है तो ज्ञान व्यवहार होगा ना ज्ञान पक्ष ज्ञान क्या है पक्ष प्रत्यक्षा देश प्रयत्न आदि है ना उनमें से हमें क्या लेना है मानस प्रत्यक्ष का व्यक्ति ज्ञान व्यक्ति को लेना उसमें समय समस्या रहता है कौन ज्ञान घट गया कि नहीं घट गया मानस प्रत्यक्ष का व्यक्ति से क्या लेंगे हम ज्ञान को लेंगे मानस प्रत्यक्ष विषय बहुत सारे हैं सब मानस प्रत्यक्ष विषय है ना सुख भी दुख भी इच्छा भी द्वेष भी प्रयत्न भी सब मन से आत्मा के सारे गुण आत्मा में कितने चौदह गुण वो सारे चौदह गुण मन से प्रत्यक्ष होता है और किसी से होता नहीं है उनमें से हमें उस चीज को लेना है ना जो पक्ष में घट जाए जैसे क्या लेंगे इसलिए ज्ञान रूप व्यक्ति लेंगे उसे संवेतम संवाय संबंध से संबद्धम कौन है ज्ञान संवेदत्व ज्ञानत्व में विद्यमान है देखो कैसे? मानस से क्या लूंगा कोई भी व्यक्ति ले लो ज्ञान सुखाद जाति तो रहेगा ना सत्ता जाति सभी जगह सत्ता जाति तो है ही इसीलिए वह सत्ता भी क्या है ज्ञान में संवेद है इसे व्यक्ति आप सुख को ले लो इच्छा को ले लो ज्ञान को ले लो कुछ भी ले सकते हो दृष्टान में घटाते वक्त है ज्ञान ही लेना कोई जरूरी नहीं है इन जब पक्ष में घटाओगे तो व्यक्ति शब्द से ज्ञान को लेना पड़ेगा क्योंकि तो ज्ञान हमारा पक्ष है और ज्ञान के अलावा किसी अन्य में रहेगा ज्ञानित हो जाती नहीं इसे पक्ष में घटाते व्यक्ति शब्द से ज्ञान भी आ जाएगा दृष्टान में घटाते वक्त तो ज्ञान सुख दुख इच्छा दुष्ट कुछ भी ले लो सभी में सत्ता रहता ही है कि सत्ता कहाँ कहाँ है द्रव्य गुण कर्म दिनों में अगर कोई गुण वो सभी में रहेगा और उसमें सामान्य गुणों को हमें लेना है ज्ञान तो कुछ तो क्या जरूरत है सामान्य प्रत्यक्ष साधक अनुसंधि प्रमेत्वादि जो भी लेकर के योगी का प्रत्यक्ष का भी सिद्ध किया जा सकता है नीचे भी कार्य देखो यदि शादी में समुदाय पद न देना हो केवल मानस प्रत्यक्ष व्यक्ति संवेदम इतना ही यदि योगी प्रत्यक्ष करने के लिए हेतु तो क्या करोगे आप प्रमेत हेतु तो बना तो हेतु तो ज्ञान जाति पद तो नहीं बनाएंगे यदि तो? भी हमारे ज्ञान हमें प्रत्यक्ष हो ही रहा है हमारे लिए प्रमेय है ही है लेकिन योगी के अत्यंत परोक्ष हो जाता है क्योंकि आपको अपने आत्मज्ञान का बहुत विश्व विवाद है ज्ञान का तो सब प्रकाश मानेंगे आगे शुरू करेंगे अभी ज्ञान है क्या? ये प्रकाश होता तो हम सबको ज्ञान प्रकाश ज्ञान ज्ञान का ज्ञान हो जाता है लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता आम आदमी को अपने ज्ञान का प्रत्यक्ष केवल अनुव्यवसाय तक जाता है उन व्यवसाय का साक्षात्कार नहीं कर पाता मैं अमुक ज्ञान को जानता हूं इतना ही जानता हूं क्यों ही कर पाता है कहते हैं वहां जा करके आप से ज्ञान सब प्रकाश मानना पड़ जाता है तो पहले ज्ञान प्रकाश को नहीं मान सकते ये तो प्रभाकर का कहना है और प्रभाकर कहते है पहला ही ज्ञान को सब प्रकाश मान अयंघटक ज्ञान कोई ही बल्कि अयंघटक ज्ञान को प्रकाश मान मानता है स्वप्रकाश आत्मा भी स्वप्रकाश उनके मत में वो सब का खंडन करेंगे इसके बाद कहेंगे आत्मा भी स्व प्रकाश नहीं है ज्ञान भी प्रथम ज्ञान व्यावसायिक ज्ञान वो भी स्वप्रकाश नहीं है प्रकाश्य है इसे भी करेंगे। जब है, तो क्या हम लोग अपने ज्ञानों को प्रकाशित कर ले पाते हैं यथार्थिक्थ क्या है क्या नहीं है निश्चय कर पाते हैं नहीं किंतु योगी कर सकता है इसे योगी का प्रत्यक्ष का विषय सकल ज्ञान है सकल ज्ञान होने से वह तो हम ज्ञान जाति दे करके देंगे ज्ञान भी योगी के लिए प्रमेय है प्रत्यक्ष ज्ञान आप एकदमो यदि यदि आपको ज्ञान का प्रत्यक्ष होता ही नहीं है ज्ञान सकाश है कोई को कहता ना ज्ञान तो सब प्रकाश है उसको कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता प्रत्यक्ष नहीं कर सकता क्यों क्यों स्वयं प्रकाशित हो प्रत्यक्ष करने की जरूरत क्या है सूर्य को प्रत्यक्ष करने की जरूरत है प्रकाशित करने की क्या जरूरत है किसी के द्वारा ऐसे भी कोई तर्क देता है तो कहते हैं ऐसा नहीं होता ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है मानना ही पड़ेगा प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञान को स्वीकार करना ही मूल रहित हो जाएगा क्योंकि नहीं है कि ज्ञान का प्रतिशत न मानने पर ज्ञान का मानना ही निर्मूल हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि ज्ञान के कल्पक मैंने ज्ञान का अनुमान करोगे ना फिर जब ज्ञान का प्रत्यक्ष मानोगे फिर ज्ञान क्या करोगे अनुमान करना पड़ेगा आपको जो अनुमान करने वाला आदमी है वो अनुमान करने वाला आदमी का ज्ञान किसको होगा खुद को एक खुद को ही पहले ज्ञान को क्यों नहीं मान लेते हो ज्ञान को आप अनुमान से जाने की कहोगे यदि प्रत्यक्ष नहीं का मतलब क्या अनुमान का विषय करोगे आप उसको अनुमान कौन करेगा जो अगर से पूछो अनुमान क्या हो भी ज्ञान है यानी इस ज्ञान को अनुमान से अपने प्रत्यक्ष करोगे तो वो अनुमान भी ज्ञान है किससे प्रत्यक्ष होगा वहां अपने साधनों से हो जाएगा क्या व्याप्ति वगैरह से यदि अनुमानक ज्ञान अपनी व्याप्ति वगैरह के आधार पर प्रत्यक्ष हो जाता है तो पहला वाला ज्ञान अपने साधनों से क्यों नहीं होगा इंद्रिया आदि की वजह से ही रहे? तक नहीं करे तत्कार तत्व साधनों के द्वारा ही हो जाएगा ज्ञान के कल्पक में अनुमापक ज्ञापता जो व्यवहार है व्यवहार की सिद्धि ज्ञान की सामग्री से ही हो जाएगी ज्ञान की सामग्री क्या है इंद्रिय प्रकाश वगैरह वगैरह आलोक वगैरह चाहिए ना वो सारी चीज और यदि एक ज्ञान के लिए दूसरा ज्ञान दूसरा ज्यान के लिए तीसरा ज्ञान हमेशा दोष आएगा ऐसा मत कहो हम व्यवसाय ज्ञान के बाद व्यवहार के वजह से अनव्यवसाय ज्ञान मानते हैं व्यवसाय ज्ञान क्या था अयन घटा उसके बाद आप क्या बोलते हो ज्ञातो मैया घटा घटक ज्ञान वहम बोलते हैं ना इस व्यवहार के वजह से हम अनुव्यवसाय ज्ञान तक जा रहे हैं नहीं तो हम भी कहा कि ज्ञान के बाद अनुव्य ज्ञान की जरूरत जरूरत कोई जरूरत नहीं इन व्यवहार को दृष्टिकोण में रखते हुए हमें दो कोटि मानना पड़ा व्यवसाय ज्ञान और अनुव्यवसाय ज्ञान इसका मतलब यह मत, मत सोचिएगा उस अनव्य कोई और प्रकृष्ट करेगा तो अनव्य आ जाएगी ऐसा मत दो वह अनव्यवसाय ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है फिर आप कहेंगे और पहले में क्यों नहीं रुके कारण में नहीं था ये अतुष्ट होता फिर ज्ञातो बोलने की जरूरत क्या अयंगठा में नहीं क्यों अपने अनुभव व्यक्त कर रहे हो हम अहमघट अनुभव में तो पहले बोल देते आप पहले अयंघा बोल के फिर कहेंगे ज्ञातो घटा किसी ज्ञापन हो रहा है व्यवसाय और अनुव्यवसाय दोस्त है दोस्त के बाद में और आगे नहीं है किंतु वो जो प्रकाशित कैसे दूसरा वाला भी तब कहीं अदृष्ट आदि की वजह से नहीं तो कहीं उनको भी नहीं होता जैसे पूछा जाए ये घट है आप आपकी क्यों घट घटे आदमी घबरा जाए पता नहीं क्या बात है भाई से बोल रहा वही मौन हो जाएगा घट क्यों कहते हैं डांट के पूछा जाए तो चुप हो जाएगा अरे घट क्यों कहते घट कहते कहते हैं क्यों कहते कुछ जवाब तो है फिर पूछेगा तुमको लड़का क्यों कहा किसी किसने का लड़का है तो आदमी डरके मर कहेगा कि मैं ना बोल सकू इतने व्यवहार है पीछे आपको बिल्कुल हम नहीं जानते ये भी नहीं बोल सकते आप मैं लड़का हूं या नहीं हूं मैं नहीं जानता दिखाऊगा कोई ये भी नहीं कर सकता तो क्यों लड़का कहते नहीं जानते लड़का हूं वही सब जानते ऐसी तो समस्याओं में क्या हो जाता है आप अपने ज्ञान की दृढ़ता का अभाव भले ही होगा या उसकी युक्ति नहीं मालूम या उसके अस्रित जवाब मालूम नहीं लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि वो वस्तु तो गलत हो जाता है इस तरह से व्यवसाय ज्ञान अदृष्ट आदि की वजह से प्रकाशित हो जाता है प्रत्यक्ष हो जाता है उसका और अतिरिक्त तीसरे कोई ज्ञान चौथा कोई ज्ञान की अपेक्षा नहीं होने से अनवस्था दोष नहीं होगा अनवस्था तो नास्ती दृष्टि कारण सामग्रिया नियामकत्वी जो कारण सामग्री है वही नियामक हो जाता है तो हो जाएगा और अदृष्ट नहीं है तो पहले ज्ञान के बाद आदमी हार जाता है आगे बढ़ ही नहीं पाता। पा रूपालीव उद्भूतत्व तो से आप ज्ञान अनुमा अनुभव तो और कोई कोई कहता है उद्भूत ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा अनुद्भूत ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होगा ये सब व्यवस्था हमारे नहीं मानी जाएगी कि रूप के समान ये ज्ञान ऐसी कोई चीज नहीं है कि उद्भुत हो जाए अद्भुत हो जाए अरे आप आत्मन संयोग हो गया तो ज्ञान तो हमेशा उद्भुत ही होगा अनुद्भुत ज्ञान नाम का चीज कभी होता ही नहीं ये कोई नहीं कह सकता है मेरा आत्मसंयोग हो गया और आत्म ज्ञान पैदा हुआ लेकिन क्या ज्ञान पे तो मुझे मालूम नहीं ऐसा कैसे व्यवहार हुआ कोई कह सकता है ज्ञान कि जो आत्म ज्ञान है है जब उद्भूत हो जाए तब मेरे को मालूम होगा तो मैं बताऊंगा ऐसा कोई व्यवहार संसार में नहीं होता कि जो कुछ भी आपके मन में होता है मन ज्ञान सा तुरंत को मालूम हो जाता है मन में क्या होगा क्या चला क्या आपने जाना दुस्वप्न खुद स्वप्न अस्वप्न सुस्वप्न जो भी है सब मालूम हो जाता है कि नहीं हो जाता है उस जागरूक में भी जो कुछ ही मन में जो हो रहा है आपको मालूम बल्कि छिपाएंगे ना कई बार होता है पूछते अरे भाई क्या है? बड़ा उदास हो रहा है ठीक है साहब को बहुत अच्छा हास लगेगा वाक्य में अंदर में कुछ चल रहा है चेहरा बता रहा है लेकिन अपने अंदर जो आपको ज्ञान हो रहा है सुख दुख कुछ आपको तत्काल प्रत्यक्ष नहीं होता है यह सब व्यवस्था मानना उचित नहीं है हम वैश्विक दृष्टि को नहीं मानते क्योंकि तथा प्रत्यक्षता उद्भुत रहित तथा विदिव प्रत्यक्ष का ही सदा प्रत्यक्ष होता है अनुभूत अवस्था उसकी होता ही नहीं है उद्भूत ज्ञान अनुभूत आदि हमें मानते ही नहीं है चाहे उद्भूत हो चाहे अनुभूत होन देन नहीं जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो प्रत्यक्ष हो जाता है उद्भूतत्व रहित ज्ञान उद्भूतत्व रहित जो ज्ञान उसका प्रत्यक्ष मान अर्थात तो हम उद्भूत अनुभूत तो कुछ भी ज्ञान का धर्म मानते नहीं आप प्रभाकर्म का खंडन करेंगे ज्ञान स्वप्रकाश प्रकाश से बोलने वाले का प्रभा क्रम अतः विवादास्पद मानस प्रत्यक्ष ज्ञान जो है विवादास्पद ज्ञान ज्ञान विवादास्पद वस्तु है यार ज्ञान वह कैसा है वह मानस प्रत्यक्ष नहीं होता उसका मानस प्रत्यक्ष नहीं होता क्यों ज्ञान होने से ज्ञान कैसा करते हैं प्रथम ये जो है उनका उचित तो नहीं है अनुमान क्योंकि आधार क्या है इनका बोलने का पीछे यदि ज्ञान को सब प्रकाश मानेंगे तो विचार करके आपसे पूछते हैं पर ज्ञान एक है क्या है बताओ एक है क्या है सब प्रकाश मानना है फिर तो ज्ञान को एक ही मानना पड़ेगा अनेक नहीं मान सकते यदि ज्ञान एक है तो एक ज्ञान को जिस व्यक्ति एक व्यक्ति मुक्त हो गया ज्ञान से तो है? नहीं। एक ही ज्ञान है दूसरा ज्ञान होता नहीं सकाश ज्ञान एक होगा अनेक नहीं हो सकता और एक ज्ञान है उस एक ज्ञान को जिसने पाया वो मुक्त हो गया वो मुक्त हो गया उन्हें सब मुक्त हो गए क्योंकि दूसरा कोई ज्ञान नहीं जिसको पाकर कोई मुक्त होने वाला हो अत एक ज्ञान स्व प्रकाशवाद में एकत्त एक मानना पड़ता है ज्ञान में इसमें हम लोग एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म ब्रह्मी एक ही है दो नहीं है ज्ञान एक ही है वेदांत में भी अनेक ज्ञान होता नहीं वृत्ति ज्ञान अनेक है वास्तविक स्वरूप ज्ञान एक है सबका आत्मा एक है आत्मा अनेक नहीं है ब्रह्म अनेक नहीं है इस शरीर को लेकर भ्रांति है अनेक घरों में सूर्य का प्रतिमा अनेक बढ़ गया तो अनेक सूर्य थोड़े हो जाएंगे सूर्य तो एक है इसलिए आत्मा अनेक है भ्रांति हो इसका आत्मा उसका आत्मा सबका अलग अलग आत्मा उसका आत्मा मर गया चला गया स्वर्ग में सब भ्रांति से वह होता है अनेक आत्मा है नहीं एक ही आत्मा वेदांत मत नहीं प्राभाकर के मैं स्व मानता हो भी वेदांति के समान ज्ञान अंतर है आत्मा तो और ज्ञान गुण गुणी भाव मानता है प्राभाकर और वेदांती आत्मा तो और ज्ञान को गुणगुणी भाव नहीं मानते है ना ज्ञान को गुण नहीं माना आत्मा को स्वरूप मानते वेदांति और प्रभाकर गुण मानता है आपका द्रपी है और उसके मत खंडन करने शुरू कर रहे हैं तो वहां उसका अनुमान किया तो उसके पीछे तो ज्ञान का प्रत्यक्ष कोई कर नहीं सकता अतः ज्ञान सुख प्रत्यक्ष मतलब स्वप्रकाश मानना पड़ेगा स्वप्रकाश प्रकाश गए तो ज्ञान को एक मानना पड़ेगा ज्ञान को तो एक मानने गए तो एक मुक्त तो सबकी मुक्ति की आपत्ति हो जाएगी ना ऐसा होता है इसे कहते हैं कि न सांत क्यों सर्व मुक्ति पक्ष है दृष्टान्त है ज्ञान पक्ष में क्या हो जाएगा हो जाएंगे कि ज्ञान के द्वारा ही एक मुक्त तो तो तो दूसरे से प्रकाश जब मानेंगी तो ज्ञान की अनेकता आ जाती है क्योंकि हमसे भिन्न है और हमसे प्रकाश है आते हुए घट अनेक है जो भी प्रकाश कोटि में आता है वह अनेक सिद्ध हो जाता है जहां प्रकाश प्रकाशक भाव है वो वह अनेकत्व जहां प्रकाश है वह ज्ञान की प्रकाशता से बचने के लिए ज्ञान प्रकाश मान लिया दूसरे जाने फंस गया व्यवस्था क्या देगा यहाँ तो ये लोग तो व्यवस्था दे रहे हैं कौन वेदांती उनके ऐसा माया बैठा हुआ है और माया को लेकर के वह सारी व्यवस्था कर देते हैं अविद्या है उनके पास माया को कहेंगे वो तो नचाकर सैकड़ों बना देती है दिखा देती है इसे इनके पास क्या प्रभाव कर गया बस? ऐसे माया अविद्या तो मानते नहीं है इसलिए इनके सामने समस्या आती है दृष्टांत सिद्ध है सर्व मुक्ति पक्ष है दृष्टांत सिद्ध है जिसको एक नीचे समझा देखो समुचित नहीं क्योंकि सब जीवों की एक साथ मुक्ति का सिद्धांत मानने में कोई दृष्टान्त नहीं का तात्पर्य क्या है आशय यह आशय्रकाशता मानने पर अनवस्था होती है अनेक मानना पड़ेगा, अनेक मानने पर अनवस्था हो जाएगी। इस मारे क्योंकि स्वयं प्रकाश मानते हैं इन स्वयं प्रकाश पक्ष में ज्ञान को एक मानना ही लाभव संगत होता है एक के विशेष गुण के नष्ट हो जाने पर सब जीवों की एक साथ मुक्ति हो जाएगी जो कि अत्यंत अदृष्टचर एवं अनुचित कल्पना क्योंकि आपने भी उनके अभी क्या है किस प्रकार के दुख का ध्वंस होता है तो गुणों का भी ध्वंस हो जाएगा ना ज्ञान का ध्वंस मानना पड़ेगा जब एक ज्ञान था वो ध्वंस हो गया दूसरा ज्ञान है नहीं फिर एक ज्ञान का ध्वंस होने से क्या हो गया सब मुक्त हो गया एक ने प्रयास करके अपने ज्ञान को ध्वंस कर दिया और एक व्यक्ति ने जब ज्ञान को ध्वंस कर दिया एक ज्ञान तो था ही उसका ध्वंस हो ही गया दूसरा ज्ञान कहां मिलेगा सब हो जाएगा ऐसा होता कहीं देखने को मिलता नहीं बल्कि अनेक जन्म संसि अनेक जन्म लगता है बोलते हैं ऐसे कर रहे हैं एक साथ सर्वमुक्ति तो कोई मानता नहीं है ना देखने को मिलता है ना ऐसी कल्पना उचित ही है अन्य प्रभाकर सर्वदा एक निश्चाय अभाव अन्य पक्ष अर्थात क्रमशः जीवों की मुक्ति भी मान लिया जाए मान लेते हैं चलो एक, एक मुक्ति क्रम से मुक्ति होती भले ज्ञान एक है लेकिन एक ज्ञान को भी जिसमें हो गया उसके लिए वो अज्ञान नष्ट है इन दूसरों के लिए ज्ञान बनी रहेगी ऐसे मान के चलते जिसने उसको देख लिया अनुभव कर लिया वो तो मुक्त हो गया उसका मोह करेगा नहीं उस ज्ञान का लेकिन दूसरा जो अभी देखा नहीं है या उसके प्रति मोह है अपने ज्ञान का अभिमान आदि है तो वो अभी अज्ञानी है वो फंसा पड़ा ऐसे मान करके एक ज्ञान पक्ष में भी जिसने अनुभव किया वह उपाधि मात्र मुक्त होता है बाकी मुक्त नहीं होते हैं क्रमश जीवों की मुक्ति पक्ष में अन्य क्रमश जीव मुक्ति पक्ष है प्रभा से फिर भी सर्वदा एकत्व सर्वदा व ज्ञान एक ही है तो निश्चय का भावार्थ निश्चय कौन होगा ज्ञान की एकता में कोई प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि यह जाए कल्पना में लाघव मान लेता हूं घटम जाना कल्पना लाघवाद एकमेव ज्ञान कल्पनीय घटम जाना विपटम जाना वी, जाना वी, जाना वी जाना वी बोलते हो ना अथ ज्ञान को एकत्र मानना पड़ेगा कल्पना कर तो लाघवे एकमेव ज्ञान कल्पनीयम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि कल्पना करोगे तो अर्थापति प्रमाण मानना पड़ जाएगा या प्राभाग अर्थापति प्रमाण को मानते हैं वो अर्थापति प्रमाण से कह सकते हैं तब नए कोशिश के लिए समस्या खड़ी होगी आप जो अर्थापति प्रमाण सिद्ध करोगे उसके लिए क्या करते हैं अनुमान सिद्ध करना चाहते हैं और अनुमान से एकत्र एक ज्ञान में सिद्ध होगा नहीं समझ समस्या अर्थापति आप हमारे प्रति उपन्यास कर रहे हो तो शास्त्रार्थ आप परास्त हो जाएंगे क्योंकि जिससे शास्त्रार्थ करते हैं उभयत सम्मत प्रमाण से जो सिद्ध वस्तु को दृष्टांत बनाना पड़ेगा ना अब आप अर्थापति ले हमारे मत अर्थापति है नहीं इस ऐसे प्रमाणों के द्वारा उभमत सम्मत कोई वस्तु की सिद्धि वस्तु की सिद्धि आप नहीं कर सकेंगे आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि हम वैशेक हैं हम दो ही प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान इसे जो भी आपको कहना है आप प्रत्यक्ष प्रस्तुत कीजिए अनुमान का दृष्टान प्रस्तुत कीजिए आप शब्द प्रमाण नहीं ला सकते उपनिषदों को भले हम लोग भी आपको समझाने के लिए आपके अनुप्रमाणों भले दे सकते हैं लेकिन हमें समझाने के लिए आपको हमारे प्रमाण समझाना पड़ेगा ना हम अर्थापति आपके लिए प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आप अर्थापति को मानते हो लेकिन आप हमारे खिलाफ अर्थापति नहीं सकते मानते ही नहीं है हमें हमारे सिद्धांत को काटने के लिए आपके सिद्धांत जो मैं काट रहा हूं उसमें तर्क देने के लिए आपको अनुमान ही प्रयोग करना पड़ेगा या ऐसे कोई प्रत्यक्ष दृष्टांत का इस उपन्यासो नहि सादरे सा उपन्यस्ता अर्थापति प्रमाण तभी प्रस्तुत किया जा सकता था जबकि वैशेषिक की ओर से ज्ञान की अनेकता सिद्ध करने के लिए यदि हम अर्थापत्तिपन करते तो आप उसे काट करने के लिए कह सकते नहीं भाई जो अर्थापत्ति से आपके खिलाफ मैं दूसरी अर्थापत्ति दे रहा हूं जिससे मैं एकत्र कर रहा हूं ऐसा बोल सकते थे नहीं वैशे, वैशे लोग हम लो हमने अनुमान से सिद्ध किया अनेकत्व तो आप भी अनुमान से खंडन कीजिए दीजिए ना हमारे अनुमान पर कोई, कोई ना कोई दोष है अर्थापत्ति के द्वारा डबका हो गया यह नहीं होगा ये शास्त्रा निग्रह स्थान में चले गए परास्त हो गए शास्त्रा क्योंकि जिस तरीके से हमने सिर्फ किया उसमें आप काट लीजिए उसमें दोष दीजिए जब मैं अर्थापति प्रमाण को मानता ही नहीं मैं उसको अनुमान के अंतर्भाव करूंगा इसे आप जो अर्थापति बना रहे हो उस में अनुमान के रूप में प्रस्तुत करूंगा और उस अनुमान में दोष दे सकता हूं इस प्रकार से आपके अनुमान का हम खंडन कर सकते हैं यानी आप तो हमारे अनुमान का खंडन नहीं कर पा रहे तभी तो बच गया हम नहीं अर्थापति प्रमाण की ओर जब आदि पर रास्त होते क्या करता है कोई दूसरा स्त्र उठाता है ना ये नहीं तो वो वो नहीं तो वो सही कुछ ना कुछ चाल चलेगा ऐसे एक झुट गया दूसरा झूठ जुड, दूसरा झुट गया तीसरा झूठ बोलते हैं लोग है इसी प्रकार यहाँ पर भी है शास्त्रार्थों में भी यही होता है प्रतिष्ठ प्रमाण से चलो अनुमान प्रमाण करो अनुमान नहीं तो मान पकड़ दो अर्थाप्रति पकड़ो अर्थाप्रति अनुपलब्धि पकड़ो कोई प्रमाण अगले को प्राप्त की कोशिश करते है लेकिन ऐसा करने का पीछे शास्त्रार्थ का नियमावली को समझना पड़ता है साकार की नियमावली ही होता है इसको समय बंद कहते हैं समय बंद साकार को और एक सामान्य शासन नियमावली बना हुआ है कोई भी शास कोई भी किसी भी करता है इन नियमाणी को न्यूनतम है वो मानना ही पड़ता है उसके अलावा जो शासक करने वाले बैठे हुए हैं वो आपस उसी समय तय कर लेते हैं कुछ नियम तात्कालिक उन नियमों के तहत भी उनको रहना पड़ता अनियम उस समय जो भी होगा व्यक्ति पर डिपेंड है जो जो शासन करने वाले लोग वो तो अपने आप तय करेंगे, करेंगे, तो करेंगे तो समय बंद के आधार पर अंतर्गत यह बात है जो जिस अनुमान से जो बात को सिद्ध कर रहा है या जिस प्रमाण से जिस वस्तु को जो विकसित कर रहा है आप उस प्रमाण में दोष लेकर जो खंडन करना पड़ेगा तदनंतर ही आप अपने वक्त की सिद्धि उसी प्रक्रिया से सिद्ध करनी पड़ेगी सकते हो दिया हम अनुमान प्रमाण है अनुमान प्रमाण को प्रमुख प्रमाण मानते हुए शिष्य इसे हर बात को पहले अनुमान से सिद्ध करूंगा भले दुनिया में गधा भी जानता हो मूढ़ व्यक्ति भी जानता हो लेकिन उसको भी हम अनुमान से पहले सिद्ध करेंगे कि हमारे जो दर्शन है वैशिष्ट दर्शन अनुमान पर आधारित है मुख्य प्रमाण हमारा अनुमान जैसे वेदांत का मुख्य प्रमाण क्या है श्रुति कोई बात आई श्रुति पकड़ के लगाएगा और उस श्रुति के आधार पर अनुमान आदि करके अनुमानवादियों को खंडन करेगा इन उसको भी खंडन के लिए तो अनुमान ही प्रयोग करना पड़ेगा फिर आधार से बताना पड़ेगा श्रुति उसके लिए प्रमाण कौन न प्रमुख बिना श्रुति आधारित न होते हुए केवल झूठा अनुमान कर नहीं सकता वेदांत वो झूठा माना जाएगा वो जो भी अनुमान करेगा श्रुति आधारित अनुमान करना पड़ता है न्याय खंडन करने के लिए और न्याय वैशिषो को श्रुति आधारित करने की जरूरत नहीं इनको अपने तर्क प्रधान है, है इसे जो व्यक्ति जिस अनुमान को प्रमुख मानता है उसी के अंदर उसके अपने सारा पदार्थ घोषित करना चाहिए सामान्य नियम है और खंडन भी करना है तो उसी तरफ से पहले दोष देना पड़ेगा उस नियम के आधार पर आप में हो गए, ऐसे लोग कर रहे हैं। शासन और दूसरी बार हम सत्प्रतिपक्ष अनुमान में खड़ा कर देना आपके खिलाफ क्या सत्पक्ष अनुमान है ज्ञान प्रत्यक्ष वस्तुत्व घटावत ज्ञान कैसा है प्रत्यक्ष होता है वस्तु होने से घट के समान इसमें कोई उपाधि उपाधि न उपाधि प्रस्तुत कर सकते हो प्रभाकर मत में सर्वम ज्ञान प्रमाणिकम प्रमा उनके यहां भ्रांति ज्ञान भी नहीं होता भ्रांति ज्ञान भी नहीं किंतु तो होता क्या है विवेक का अग्रह दो अलग चीज को आपने अलग ग्रहण नहीं किया किसी को अब भले भ्रांति कह लो लेकिन वास्तव में भ्रांति नहीं है वो अपने अपने अंशों में दोनों शक्ति है अंश अपने अपने अंश में दोनों ही सत्य है ज्ञान सत्य है भ्रांति नहीं है ऐसे प्राभाकर का मत प्राभकर के मत में भ्रांति ज्ञान होता नहीं सर्व यथार्थम एव क्यों क्योंकि उनके मन ज्ञान तो सब प्रकाश है परप्रकाश है तो उसका अभाव कहीं देख सकते यहां घट नहीं है क्यों घट पर प्रकाश था आते हुए घट का भाव कहीं देख सकता हूं यदि ज्ञान इसी प्रकार से पर प्रकाश होता उसके अभाव रूप अज्ञान को तो हम कहीं देख सकते थे यानी जब ज्ञान स्वप्रकाश है उसका अभावत्मक अभाव मिलेगा नहीं सब प्रकाश का फोक नहीं मिलता तो कैसे दे सकते थे। करे हैं तव सर्वस्य अज्ञान से प्रत्यक्षत्व सिद्ध है तव सर्वस्य अज्ञान से प्रत्यक्षत्व सिद्ध है यदि कहा जाए कि सम्मान में अज्ञान उपाधि है घटा के व शांति का व्यापक ज्ञान में साधन का व्यापक हो जाता है दृष्टान्त में घट जाएगा ऐसा नहीं कहना यत्यक्ष अज्ञान घट में और ये तस्तम तरह अज्ञान नास्तिक पक्ष ज्ञान में अवस्तत्व अज्ञानत्व नहीं है इसलिए साध्य व्यापकता दृष्टांत में साधन की व्यापकता पक्ष में अभी उपाधि बन जा रहा है ऐसे यदि कोई कहे तो ऐसा करना उचित नहीं क्योंकि प्राभाकर मत में सभी ज्ञाना भावों में प्रत्यक्षता सिद्ध नहीं है सब ज्ञान प्रत्यक्ष है इन सभी ज्ञाना भाव प्रत्यक्ष होना कोई जरूरी नहीं है इसे कहते हैं अज्ञान से प्रत्यक्षत्व तो सिद्ध है इसे ये प्रत्यक्ष अज्ञानत्म समव्याप्ति नहीं है आपके मत में जहा जहा प्रत्यक्षता है वहां वाह अज्ञानता समव्याप्ति नहीं हो सकता कि जहां जहां अज्ञानता है वहां प्रत्यक्षता बोला पड़ेगा में वो नहीं है आपके मत में आप सकल को प्रत्यक्ष अपनी मानते हो सकल ज्ञानों को सब प्रकाशकता साक्षात प्रत्यक्ष हो ही गया हो उसको किसी से प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं है ज्ञानों की तो सबको सब प्रकाश मानते अज्ञानों का ज्ञान नहीं होता क्योंकि अज्ञान तो सब प्रकाश नहीं होता इसे सबकल अज्ञान होगा प्रत्यक्षता तो आपके मत में सिद्ध ही नहीं है चाहोगे अज्ञान महसूस हो जाएगा ना फिर नयच इतरे विशेषण वर्थ्याण भी व्यर्थ हो जाएगा भिन्नता भिन्नत तो सिद्ध हो जाएगा फिर उपाधि को अभिन्न ज्ञान भिन्न तो उपाधि देने की जरूरत नहीं है केवल भिन्नत्व तो उपाधि दे दो कभी तो काम चल जाएगा क्योंकि नीचे नियम क्या होता है उपाधि का वो बता रहे हैं क्योंकि उपाधि के अभाव से साध्य भाव सिद्ध करना पड़ता है उपाधि को पक्का करने के लिए उपाधि के अभाव से साध्य अभाव करना पड़ता है जैसे देखो ज्ञानम न प्रत्यक्षम ज्ञान अभिन्नवा ज्ञान भिन्न भाव ज्ञान अभिन्न ज्ञान भिन्नता इसमें ज्ञान भिन्नता भावक अपेक्षा से भिन्नता भाव मैंने अभिन्न क्या काम चलेगा ज्ञान विशेषण व्यर्थ तो हो गया ये कहते हैं ज्ञान व्यतिरिक्त तस्था तब अर्थ क्या हो जाएगा उसका ज्ञान व्यतिरिक्त व्यर्थ हो जाएगा तत्शन ज्ञान पद से उपयोग है ज्ञान पद का कोई उपयोग नहीं रह जाता है नचिक ज्ञान मानस प्रत्यक्ष न्ञान भी सांप्रतम ये भी अनुमान ठीक नहीं ज्ञान क्यों प्रत्यक्ष ऐसा अनुमान करोगे वो भी ठीक नहीं क्योंकि असाधारण अनेकांतिक दोष असाधारण अमेकांतिक दोष का मतलब क्या सपक्ष और विपक्ष दोनों से व्यापक है सपक्ष भी नहीं रह गया तो व्याप्ति का आखन करोगे विपक्ष में नहीं रहा तो अच्छा है लेकिन सपक्ष भी नहीं रह जाए फिर वो व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा कहीं भी तो अनुमान क्या करोगे आप? होता है हमेशा सपक्ष में सब व्याप्तिको करते हैं। निश्चित साध्यवान सपक्ष है आप निश्चित व्याप्ति के शिकार किए थे मानस में उस तो मानस का नाम सपक्ष होता है, है नहीं? और इसलिए ये सपक्ष में ही नहीं रह गया हेतु का मतलब क्या हुआ व्याप्तिक्रहण नहीं होगी कहीं नहीं अनुमान के अंतर हो गया विपक्ष में ग्रहण करता है तो व्यरित व्याप्ति मान लेते व्यक्त व्याप्ति भी नहीं हो सकता न्या ना रहा न वही व्याप्ति ऐसा हेतु क्योंकि निश्चित साध्य वाला निश्चित साध्य वाला मानस प्रत्यक्षा भाव ज्ञान है मानस प्रत्यक्षा भाव वाहन ने कहा ना मानस प्रत्यक्षा है कहा रहेगा ज्ञान सुध इच्छा दे आत्मा के गुण का जो प्रत्यक्ष होता है उससे जितने भी मानस प्रतिष्ठा नही होता और विपक्ष क्या होगा जो मानस प्रदर्शन का विषय ज्ञान सुधा देश वगैरह हो गया वहां पर ज्ञान हेतु नहीं रहता है नीचे से लेकर देखो क्योंकि इस प्रयोग में ज्ञान सपक्ष से व्यावृत एवं पक्षमात्र में वृत्ति होने से असार नाम गिन कौन हो जाएगा घटपटादी घट ज्ञान नहीं रहना, है ना घट ज्ञान का विषय घटादी और घट में ज्ञान तो रहेगा क्या नहीं रहेगा तो सपश घटादियों में ज्ञानत्व नहीं रहा क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञानत्व का विषय आपने क्या मानस प्रत्यक्ष न हो मानस घटादी विषय ज्ञान? हमने सिद्ध क्या कर रहा में अवगत दृष्टान जो सपक्ष है वह ज्ञान नहीं इसलिए कहते हैं कि सपक्ष हो गया ज्ञान कहा रहता है वो पक्ष मात्र में ज्ञान तो पक्ष मात्र में रहता है अन्यत्र कहीं भी नहीं रहता अति ग्रहण होता ही नहीं है, है। मानस प्रत्यक्ष माने में अनावस्था दोष एक ज्ञान को मन के दौरान प्रत्यक्ष किया ना और मन के जो प्रत्यक्ष कर रहे हो वह प्रत्यक्ष में ज्ञान है उसको किससे प्रत्यक्ष करोगे दूसरे मानस प्रत्यक्ष तीसरे से अनवस्था दोष हो जाएगी इस वजह से हमको उसको प्रकाश मानना पड़ेगा इति मत कहो। अच्छा। क्योंकि हम लोग योगी को स्वीकार करते हैं योगी का प्रत्यक्ष का विषय सब कुछ होता है अत आम आदमी को बोले हो या ना हो इन योगी को कोई अनावस्था दोष होगा नहीं वो तो सब सूक्ष्मों को भी वो प्रत्यक्ष कर लेता है योगी को मानने वाले हम लोगों के दृष्टिकोण में एका अनावस्था दोष असंभव है असंभवात और आदोषा दोष ही माना जा सकता है आप प्राभा को फिर उठाएंगे जो अख्याति वादी है जो भ्रांति ज्ञान को नहीं मानते हैं और हम सिद्ध करेंगे भ्रांति ज्ञान भी होता है भ्रांति ज्ञान भी होता है ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं है अथ के समर्थय वैशिष्टिकण विपर्य ज्ञान को मानते हैं कि क्या ख्याति शब्दार्थ होता है भ्रमज्ञान न ख्याति मैने हम भ्रांति ज्ञान को नहीं मानते इसे हम अख्यातिवादी है और होता है अन्य ख्याम भ्रम ज्ञान तो मानते हैं अन्य प्रकार से होता नहीं है ऐसे मानते नया एक लोग वैशेषिक और अनिर्वचनीय क्या थी? ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति है वेदांती, हम ब्रह्म ज्ञान मानते ब्रह्म जो उत्पत्ति वो अनिर्वचनीय होगी और असत ख्याति ब्रह्मानता हो तेनो भ्रम असतरूप ही है बहुत ख्याति पंचक है और आत्मख्याति क्षण विज्ञानवादी विज्ञान ही भ्रम प्राय दिखाई दे रहा है पांच ख्या भ्रांति ज्ञान होते हैं अलग अलग मत में अब उसमें पहले प्रभाकर उठा रहे विवादास्पद रजत विषय रजत ज्ञान विधि ब्रोते उनका कहना है ये जो विवादास्पद रजतम ज्ञान है वो रजत विषय ज्ञान है रजत ज्ञान होने से अर्थत्व यथार्थ क्योंकि यहां पहले हिंदी में बढ़िया समझाया प्रभाकर मत भ्रम ज्ञान नहीं माना जाता को अख्यातिवाद कहते हैं। में इदम रजतम रजत का ज्ञान हो रहा है और रजतंश में, में स्मृति है दुकान में अन्यत्र देखा संस्कार उस था उसकी स्मृति होगी वो चाक ची देख करके दोनों यथार्थ ही स्मृति भी झूठा नहीं है वो भी यथार्थ भी भ्रम नहीं होगी इसलिए यथार्थ ये भी यथार्थ है दो यथार्थ जाना का सम्मिलन स्तंभ बस इतना ही विवेक नहीं हो रहा आदमी को ये प्रत्यक्ष और स्मृति है बस इतना ही अंतर है यह विवेक के आग्रह की वजह क्या हो गया एक ग्यारह ने ग्रहण कर लिया को यह भ्रम नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी अंश कोई भ्रांति नहीं हो ऐसा उसका कहना है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष है और इसका विषय शुक्ति है क्योंकि इदम यह ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष है और उसका विषय शुक्ति है इसी प्रजतम यह ज्ञान स्मरण है और उसका विषय रजत है तो प्रत्यक्ष और स्मृति दो ज्ञानों को मिला करके एक ज्ञान रूप में ग्रहण कर लिया और वह ज्ञान यथार्थ ही है क्योंकि दोनों अंशों में किसी भी अंश में भ्रांति नहीं हो रही है स्मृति भी भ्रांति नहीं है वो भी यथार्थ अपने में और इदमंश का जो ग्रहण हुआ इदमंश का वो भी ग्थ अपने में। इसका अनुमान है ये विवादास्पद रजतोल्लेखित ज्ञान कैसा है रजत को विषय करता है क्यों रजत ज्ञान रजत का ज्ञान होने से ऐसा प्राभ कहना है हम वैशेक लोग उनसे पूछते हैं जो आपने हेतु दिया ज्ञान उस क्या करोगे ज्ञानम रजतमेतु हेतु आपने पहले हेतु हमें समझाइए बाद में विचार करेंगे के ऊपर हेतु का चार अर्थ हो सकता है आपका और चार में खंडन करेंगे देखो पता रहे रजतान रजत ज्ञान एक नंबर दे दिया रजत का अथवा थवा रजत कर्मदार्ञान अथवा रजत शब्द उल्लेखी जा ज्ञान रजत शब्द उल्लेखित है उस ज्ञान को रजत ज्ञान कहेंगे अथवा रजतार्थ्य प्रवृत्ति हित भूतम ज्ञान रजत व चाहने वाले के प्रवृत्ति का जनक जो ज्ञान उस ज्ञान उस ज्ञान का नाम ज्ञान ये चार अर्थ है इनमें से कौन से तुम मानोगे हो इनमें से कोई नहीं हो सकता ये सिद्ध करेंगे